महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व चतुर्दशोध्याय राजा धृतराष्ट्र के द्वारा मृत वृक्षों के, के लिए श्राद्ध एवं विशाल दान यज्ञ का अनुष्ठान वै सम्पावाच विद्रहण वो मुक्तस्तु धृतराष्ट्रोजनाधि प्रीतिमान भवद्राजनो ज्येष्णोश्च कर्मी वै जी कहते महाराज जन्मे विदुर के ऐसा कहने पर राजा धृत्राष्ट्र युधिष्ठिर और अर्जुन के कार्य से बहुत प्रसन्न हुए तथि रूपन भीस्मा ब्राह्मणा से सतमा पुत्र से सुदीक्ष सहस्रश कार्यवान्न पाणी यानान्नछादना चवर्ण मणित्ना दासीदास समावि क गजानस्वान, उन्होंने तथा, अपने पुत्रों के के लिए सुयोग्य, एवं श्रेष्ठ ब्रह्मषियों तथा सहस्रो श्रोहित को निमंत्रित किया निमंत्रित करके उनके लिए अन्न पान सवारी ओढ़ने के वस्त्र सुवर्ण मणि रत्न दास दासी भेड़ बकरे कम्बल उत्तम उत्तम रत्न ग्राम खेत धन आभूषण विभूषि थाती और घोड़े तथा सुंदरी कन्याए एकत्री उदिश्योदीश्येभ्यो दृपस दूणम संकृत भीस्म चोमदत्म चालिक दुर्योधन चंपाश्चव पृथ्क पृथंग जयद्रथपुरगा श्रेजाश के से एक एक का नाम लेकर उपर्युक्त वस्तुं का किया। द्रोण भीष्म सोमदत्त बाल्क राजा दुर्योधन तथा अन्य पुत्रों का और जयद्रथ आदिगे सम्बन्धयो नामोच्चारण करके उसे निम पृथक् पृथक् दान स श्राद्ध यज्ञो वृते बहुसो धन दक्षिण अनेक धन रत्नोधिते तदाम व श्राद्ध यज्ञिर की सम्मति के अनुसार बहुत से धन की दक्षिणा से सुशोभित हुआ उसमें नाना प्रकार के धन और रत्नों की राशियाँ लुटाई गई अनशम पुरुषा गण काम युधिषि वचना तदुपस्थित वचना धर्मराज युधिष्ठिर के आज्ञा से हिसाब लगाने और लिखने वाले बहुतेरे कार्यकर्ता वहाँ निरंतर उपस्थित रहकर कराष्ट्र पूछते रहते थे कि बताइए इन याचिकों को क्या दिया जाए यहाँ सब समग्री उपस्थित हि है हृतराष्ट्र ज्यो हि कहते त्यो हि उत्त याचको वे कर्मचारी दे देते थे शत शतदेश सहस्रे चे वचना द्राग्युत्रस्य धीमतः बुद्धिमान कुन्ती पुत्र युधिष्ठिर के आदेशे जहा सो देन वहा हा गौर ही जग दस हजार बांटा गया है एवं भिर वर्ष स वसुधारापाबु तर्पया बुदह। जिस प्रकार मेघ पानी की धारा बहाकर खेती को हरी भरी कर देता है उसी प्रकार राजा धित्राष्ट्ररूपी मेघ निधन रूपी, रूपी वारी धारा की वर्षा करके समस्त ब्राह्मण रूपी खेती को त्रिप्त एवं हरी भरी कर दिया तथर एवात्रण महामते अन्न पानसघेल प्लावया मास पार्थिव महामते तदनंतर सभी वर्ण के लोगों को भाति-भाति के भोजन और पीने योग्य रस प्रदान करके राजा ने उन सबको संतुष्ट कर दिया सवस्त्र धनरत्नौ घो मृदंग निनदो महां गवास्व अकर् रत्न महाक्राहार्वीपारो मे यामास नगत्सवयामा सृतराष्ट्रोडुपोधत वह, वह दान यज्ञ एक उमड़ते हुए महासागर के समान जान पड़ता था वस्त्र धन और रत्न ये ही उसके प्रवाह थे मृदंगों की ध्वनि उस समुद्र की गर्जना थी उसका स्वरूप विशाल था गाय बैल और घोड़े उसमें घड़ियालों और भवरों के समान जान पड़ते थे नाना प्रकार के रत्नों का वह महान आकर बना हुआ था दान में दिए जाने वाले गाँव और माफी भूमि ये उस समुद्र के द्वीप थे मड़ी और सुवर्ण में जल से वह बलाबल लबालब भरा था और क्षित्राष्ट्र रूपी पूर्ण चंद्रमा को देख कर उसमें ज्वार सा उठ गया था इस प्रकार उस दान सिंधु ने संपूर्ण जगत को आप्लावित कर दिया था एवं स पुत्र पौत्राणाम पितृणाम आत्मनस्थ था गांधार्या महाराज प्रदा बौद्धिक महाराज इस प्रकार उन्होंने पुत्रों पौत्रों और पितरों का तथा अपना एवं गांधारी का भी श्राद्ध किया परसरासि स दान निवर्तयामस्ानय नाधिप जब अनेक प्रकार के दान देते देते राजा दित्राट बहुत थक गए तब उन्होंने उस दान दानय को बंद किया एवं स राजा कौरव्य चक्रे दान महाक्रम क्रतु नट नृतकलासाढ़्यम बहुन्नरथ दक्षिण कुरनंदन इस प्रकार राजाधित्राठ ने दान नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया उसमें प्रचुर अन्न रस एवं असंख्य दक्षिणा का दान हुआ उस उत्सव में नटों और नर्तकों के नाच गान का भी आयोजन किया गया था दसा एवं दान आन ईद्ता राजभुव पुत्र पौत्राण भरतचेठ इस प्रकार लगातार दस दिनों तक दान देकर अंबिकानंद राजा धिताष्ट्र पुत्रों और पोत्रों के ऋण से मुक्त हो गए इतिश्री महाभारते आश्रमवास के परमड़ी आश्रमवास परमड़ि दान यज्ञ चतुर्दशोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्रम वासिक पर्व के अंतर्गत आश्रमवास पर्व में दान यज्ञ विषयक चौदहवा अध्याय पूरा हुआ